श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद एक सौ छब्बीस अक्टूबर अठारह पांडित्य तथा विवेक वैराग्य इस तरह बातें करते हुए श्री रामकृष्ण जिस मकान में रहते थे उसके सामने आकर गाड़ी खड़ी हुई दिन के एक बजे का समय होगा श्री रामकृष्ण दुमंजले वाले कमरे में बैठे हुए हैं बहुत से भक्त सामने बैठे हैं उनमें श्रीयुद्ध गिरीश घोष छोटे नरेंद्र शरद आदि भी है सबकी दृष्टि उस महायोगी सदानंद महापुरुष की ओर लगी हुई है डॉक्टर को देखकर कर हंसते हुए श्री रामकृष्ण कह रहे हैं आज बहुत अच्छी है तबीयत धीरे धीरे भक्तों के साथ ईश्वरीय चर्चा होने लगी श्री रामकृष्ण सिर्फ पांडित्य से क्या लाभ अगर उसमें विवेक और वैराग्य न हो ईश्वर के पाद पद्मों की चिंता करते हुए मेरी एक ऐसी अवस्था होती है कि कमर से धोती खुल जाती है पैरों से सिर तक न जाने क्या सरसराता हुआ चढ़ जाता है तब सब लोग तृण के समान जान पड़ते हैं उन पंडितों को जिनमें विवेक वैराग्य और ईश्वर प्रेम नहीं है मैं घास फूस की तरह देखता हूँ रामनारायण डॉक्टर ने मेरे साथ तर्क किया था एकाएक मुझे वही अवस्था हो गई तब मैंने कहा तुम क्या कहते हो उन्हें तर्क करके क्या खाक समझोगे उनके सृष्टि भी क्या समझोगे तुम्हारी तो यह बड़ी हीन बुद्धि है मेरी अवस्था देखकर वह रोने लगा और मेरे पैर दबाने लगा डॉक्टर रामनारायण डॉक्टर हिंदू है ना और फूल चंदन भी धारण करता है सच्चा हिंदू है श्री रामकृष्ण बंकिम तुम लोगों के दल का एक पंडित है बंकिम के साथ मुलाकात हुई थी मैंने पूछा आदमी का कर्तव्य क्या है तब उसने कहा आहार निद्रा और मैथुन इस तरह की बातें सुनकर मुझे घृणा हो गई मैंने कहा तुम्हारी ये कैसी बातें हैं तुम तो बड़े छिछोड़े हो तुम दिन रात जैसी चिंताएं किया करते हो वही मुंह से भी निकल रहा है मूली खाने से मूली की ही डकार आती है फिर बहुत सी ईश्वरीय बातें हुई कमरे में संकीर्तन हुआ मैं नाचा भी तब उसने कहा महाराज एक बार हमारे यहाँ भी पधारिएगा मैंने कहा देखो ईश्वर की इच्छा तब उसने कहा हमारे यहाँ भी भक्त हैं आप देखिएगा मैंने हंसते हुए कहा किस तरह के भक्त हैं जी गोपाल गोपाल जिन लोगों ने कहा था वैसे डॉक्टर गोपाल गोपाल क्या है श्री राम कृष्ण शाह से एक सुनार की दुकान थी उस दुकान के सब लोग बड़े भक्त दिखते थे परम वैष्णव गले में माला माथे में तिलक हाथ में सुमिरनी लोग सुमिरनी लोग विश्वास करके उन्हीं को की दुकान में आते थे वे सोचते थे ये परम भक्त हैं कभी ठग नहीं सकते खरीदारों का एक दल जब वहां पहुंचता तो सुनता कि कोई कारीगर केशव केशव कह रहा है एक दूसरा कुछ देर बाद गोपाल गोपाल रट रहा है फिर थोड़ी देर में बाद कोई हरी हरी बोल रहा है फिर कुछ देर में कोई हर हर आदि आदि ईश्वर के इतने नाम एक साथ सुनकर खरीदार सहज ही सोचते थे इस घराने के सुनार बड़े अच्छे हैं परंतु इसका असल मतलब क्या था जानते हो जिसने केशव केशव कहा था उसका मतलब यह पूछने का था कि यह सब कौन है जिसने कहा था गोपाल गोपाल इसका अर्थ यह है कि मैं समझ गया ये सब गाँवों के दल पाल हैं हास्य जिसने कहा हरी हरी उसका अर्थ यह है अगर ये गौों के दल हैं तो क्या हम इनका हरण करें हास्य जिसने कहा हर हर उसने इशारा किया कि हाँ हरण करो हाँ हरण करो यह तो गौों का दल ही है हास्य मथुर बाबू के साथ मैं एक जगह और गया था कितने ही पंडित मेरे साथ विचार करने के लिए आए थे मैं तो मूर्ख हूँ ही सब हंसते हैं उन लोगों ने मेरी वह अवस्था देखी और मेरे साथ बातचीत होने पर उन लोगों ने कहा महाराज पहले जो कुछ हमने पढ़ा है तुम्हारे साथ बातचीत करने पर उस सारी विद्या से जी हट गया अब समझ में आया उनकी कृपा होने पर ज्ञान का अभाव नहीं रह जाता मूर्ख भी विद्वान हो जाता है मूख में भी बोलने की शक्ति आ जाती है इसीलिए कह रहा हूँ पुस्तकें पढ़ने से ही कोई पंडित नहीं हो जाता हाँ उनकी कृपा होने पर फिर ज्ञान की कमी नहीं रह जाती देखो ना मैं तो मूर्ख हूँ कुछ भी नहीं जानता परंतु ये सब बातें कौन कहता है फिर इस ज्ञान का भंडार अच्छा है उस देश पुकुर में लोग जब धान नापते हैं तो राम राम राम राम कहते जाते हैं एक आदमी नापता है और एक दूसरा आदमी राशि पूरी करता जाता है उसका काम यही है कि जब राशि घट जाए तब पूरी करता रहे मैं भी जो बातें कह जाता हूँ जब वे घटने पर आ जाती है तब माँ अपने अक्षय अच्छा ज्ञान भंडार से राशि पूरी कर देती है जब मैं बच्चा था उस समय मेरे भीतर उनका आविर्भाव हुआ था उम्र ग्यारह साल की थी मैदान में एक विचित्र तरह का दर्शन हुआ सब कहते थे मैं उस समय बेहोश हो गया था कोई भी अंग हिलता डुलता न था उसी दिन से मैं एक दूसरी तरह का हो गया अपने भीतर एक दूसरे व्यक्ति को देखने लगा जब श्री ठाकुर जी की पूजा करने के लिए जाता था तब हाथ बहुधा ठाकुर जी की ओर न जाकर अपनी ही ओर आता था और मैं अपने ही सिर पर फूल चढ़ा लेता था जो लड़का मेरे पास रहता था वह मेरे पास न आता था कहता था तुम्हारे मुख पर एक न जाने कैसी ज्योति देख रहा हूँ तुम्हारे पास अधिक जाते भय उत्पन्न होता है